आधी तैयारी भैया धोसा बज को तो सज गई एक हजार जो लेके और राजा बुद्ध के भी वीर चल दी और इतने से ला रहे को सात जो अन्य लेके चल दिया हर बच्च में राजा नल आगे जा रहे क्या देख रहे हो है? अरे नलदाबाई जा तम ही में और कोई अरसा के बीच में तो जान दाबी भील नगर की भील नगर की मेरे पे राजा नरवर बारो आ गये भैया अब भील देख रहे हैं राजा नलब कैसे देख रहे हैं ओ भैया चुंगारी मार मार भील सब इकट्ठे हैं क्या कह रहे हैं एक काम करो चारों तरफ से घेरा लगा लो अरे सलाते आयो ने का सभर सेल काल नल बोलो सही कह रहे के लियो बात में और सा कहे तू जाएगो कहा अब आ गई राजा नल के उमन में उतर पर We are the proud sons <tries> of the soil. माल तो भैया। आए को होनो, जहर मिले बन और मन लगे, को, और खा मन लगे को पर राजा नल चक्कर से आए आए राजा नल चक्कर मन लगे भैया जाको जायो शरीर अरे पानी पीर कु नज दीओ जोड़ भरो क्या अरे जब क्यों ना चेतों बागन के केरा छोरी बिरन के तो क्या देख रहे हैं छोरी नल पे का धनमाल सवैया भैया आपस में रहे था था। बतराए अरे या नंगा पे कछुना पायो मेरी बहिया जाना गाना। जाने गाना। तो जाने जाने। पे छूना है मे जो बिर था जान कमा गई अब क्या करना चाहिए क्या करो तो, पर चलो एक बात बहुत बढ़िया है अच्छा है काम काम तो की और बेच में जो का घोड़ा नहीं सनमारी अरे गए कहा भाल में हाथी बनवारी नल कहे हो घोड़ा भाजो धायो और वाई डबरा की पैर पे आए हो नल बेहोश पैर हो जाए भैया बेहोश नल पैर हो अब घोड़ा विचार कर है। रहा है कैसे घोड़ा देख रहे हो भीलन लन अरे बेचे घोड़ा रे देवनो ईलन में इतना था भाजी प्रांत पर आए थोड़ा टूटा परोए ईलन में वादन दीग दीग दीग दीग दीग दीग छोड़ी छोड़ी की गति की मजा छोड़ी छोड़ के इतने तो भाजी दिए और इतने घोड़ा देख रहे हो घोड़ा देख रहे हो भगवान लग रही होगी आस कहा करू भगवान हमारे तो कैसे पिंगल में पहुँचाऊँ या नल की क्या कह रहे हो गई कैसे तो का ये का यहां है गए हो और का मुखते पिंगुल जाऊ हाँ जी तो जाऊं भाई कैसा दिखाऊंगा हाँ हाँ और क्या ती क्या मेरो पति कहा है तो मैं वहां कैसी भीड़ घीर बनाऊंगो सही है साहब बिल्कुल सही है भैया तो घोड़ा रुदन कर रो ठारो ठारो कैसी कर रहे हो ए? क्या कर रहा हूं कितने और कैसी खबरियां भैया की पहुंचाऊं जो मैं मैं अरे तो तो नहीं नहीं ना तो खबर करू पिंगल में तो या कोई जाएगा जानवर खाए या देह बिगाड़ देसो कोई छोड़ो ऐसा कोई नीख रो जो मेरी पीछे पैस के लिए कस दे तो ले जाऊ लो पर एक तरकीब आएगी घोड़ा ना ढोला में जा में मोहतनी ने नल की मदद ना करी हो घोड़ा याद आएगी अरे तू अब मोहतनी बात करे अरे मोहतनी हिरीजी लाल ला। Yeah, I am here, yeah. Emirat. ही बासी की ये थी कि जब तक तू भैया मनाओ मेरे के मुकाबले नहीं हो सकते अच्छा फिर बासिक तुरंत हो और राजा लाल ने भैया नेत्र खोल दिए तू जाने तो महाराज भीरन ने खत्म कर दिए मार दियो मार दियो और मैं जो कह बात लगातार अरे लगा लियो tera loki kee dhyan खती चली तो रही है बालक बच्चे रो रहे हैं मोतनी ने आके राजा नल को हाथ पकड़ ऐसा मत करो अरे लिए नुकसान नहीं किया है।, सबन है एक बुरैया जो कान बुराई कर देता है तो क्या भलैया हुआ के साथ में तुम्हारा तो मैं न मारूंगो तो मोहतनी कह रही है अरपिया के दिला में तो जान रही ये अग्नि बंद था कर दी जल हो बरसा कर दी अग्नि बंद है गई है है और तेलिया भैया अरे बुध के तेली बतरायो या पर तो खाकर दियो दाय हो तमाम रेल के से डिब्बा दिख रहे हैं मखान फकन चलाइए काम के ये, करो ये याने को अब राजा बोल तू अच्छा। जा के सबरी बात अंदाज ली तेली के ने बा सब बात बता दी भैया ऐसा संग में तेली के तू कैसे आए होए अरे rahe bagadhi chale ola toy bagadhi chale चाहिए और नया के लखिया बनते गाड़ी चाहिए दे या। दे या। पहुंच गई और देख रहे यारियो तो या। तो हो गया तो तेली जा के परी एक बात है अब राजा बुद्ध ने वो बात नहीं छोड़ी है अब तू वापस चलो चलो और मैं देख को जो रहे हालत छोड़ आ भैया कहा छोड़ा हो भैया तुम ऐसी छोड़ के आयो तो सुनाई दो तो भाई है। भाई हम तो वैसे दे देंगे भैया छोरिये सगाई रखेंगे राखें। चले जा तो अब राजा नल राजा नल नल के राखेंगे अरे भैया एक बात सुन लगे कौन सी धन और पत भरता कोई गात। अजीजी मत गो तो न मिले भैया ये मर लगेंगे ऐसी हाँ। हाँ तो बात तो इतना है मेरी घरवाली है कोई किसी प्रकार से ले जाएगा ये सही बात है मरने के बाद कुछ भी हो पर एक बात तो बताऊ तेली के मैंने आज तक न बताई किसी के लिए भैया कौन सी बात है क्या सोने लल धीरे धीरे बात कही मैं मर जाऊ है दुख मत दीजो रानी जो सर छो के के लिए पतेली दुख मत दियो, तेली रे होश में ना रहो, तेली घबराएगा हो, रानी रानी राजा है एक हुंकी, और भैया तेरे कुलवारे में गजब है वो, तेली के पे ना डटे गोबा तो के साम और राजा बुद्ध के पास भैया मेरे बल्कि आखो बगजा तू ही चलो जा अगर बग जाने जा तो राजा बुद्ध के पास में आए से से जवत रहा है। क्या चिर्ण चिर्ण चिर्ण क्या कर है ना कह अरे बेटी की डारी दंगो साथ hmm. अरे सजन मेरी न बेदारा चलो जा तेली को समझायो तेली को उल्टो बगरायो राजा बुध ने अपनी सेन हटाई बता देता हूँ अरे भाई पति कहा जो नीत न जाने और सैन्य कहा जो ना चतुरी पुत्र कहा जो हुकम बना जाने पुत्र कहा जो कहो न माने और को कहा बेचारंगी सारे सुख में तो यार अनेक मिले पर यार वही जो बिगरी ने बता राग वही जा मेरा सो बजे और ज्ञान वही जाते बंधन छूटे बंधु वही जो बिगरी में काम दे तो सूर वही जो रन में टूटे जति वही तन जरे नहीं है ऐसे ना है बदल गया पत्नी वही जो संग रहे और जति वही जो सवंद्री न कूटे तो नहीं अब तू जा पर तेली के के तो जच गई रानी कैसी कह गयो अब नहीं जाऊंगा पिंगल को पाम नहीं दूँगा रानी क्या बनेगा जाना मेरे साथ में वो अपने जो धान ले के लेके पिंगल में आए हो तेली के ने जब भैया ये काम करे उडल लगे और आगे बढ़ेगो तो डांग में दानी तो वैसे खा जाएंगे तो मन पे लगा दे मुकाम साठ जान साठ भूरा तेली के ने वहा राशन बटवा दिए वही रहे दस दिन में आ गए पांच दिन में आ गए दो दिन में आना घर वाले परेशान करेगी खेली के घोड़ा पे वीर वन पे चढ़ के राजा नल चल दी हो तो कारी नदी आई कार्य नदी डांग में अच्छा जी आप अरे भैया ये नदी आते कैसे पार होंगे तो घोड़ा बोलो अरे बाबरे My boy, he's a man of the bar. कर रहा है नब तू भीतर एक आधाई पाई गयी पता दाने पहके बैठे देखो नजर पसाद तो भाई दुनिया की दूसरे चीज पर नीत डे हो तू नहीं आती है अब दूसरों में आज काटे रहो है क्या लाला में समझ आ रहा तू घोड़ा एक बाट ले घोड़ा है या मैं ले लूंगा उनको कले भैया हो दान हंस परी अर्रा की नलमा उ नल, नल देखे, दुड़ा देख थोड़ा सवार है घोड़ा तेरा हाथ में ले लियो पीछे देख रहा लगाई और चूरा मंदा उस डे महाराज सावधान क्या भैया क्या अरे ओ भैया ये बोले जाओ नेक न करो मार और दानी सच्चा हजार जाओ एक हजार दानी जाओ